वो घर शमशान है जिसमें प्रभु चर्चा न हो आज का मानव इतना व्यस्त है कि चाह कर भी भजन के लिए समय नहीं निकाल पाता ऐसी परिस्थिति में गीता का संदेश करण कुहरों तक पहुंच भर जाए तो परम श्रेय और समृद्धि के संस्कारों का बीजारोपण हो जाता है भगवान की वाणी के इन कैसटों से दिन भर उस परम प्रभु का स्मरण बना रहेगा और यही भजन की धारशिला है ओम। श्री परमात्मे नमः यथार्थ गीता श्रीमद्भगवीता अथ नवमोध्याय प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं चर्चा की कि योग युक्त पुरुष का ऐश्वर्य कैसा है सब में व्याप्त रहने पर भी वो कैसे निर्लेप है करते हुए भी वो कैसे अकर्ता है उस पुरुष के स्वभाव एवं प्रभाव पर प्रकाश डाला योग को आचरण में ढालने पर आने वाले देवतादिक विघ्नों से सतर्क किया और उस पुरुष के शरण होने पर बल दिया श्री भगवान इदंतुते गुह्यतम प्रवक्षा्य सूये ज्ञान विज्ञान सहित मोक्ष योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन असूया अर्थात डाह ईर्ष्या रहित तेरे लिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी के साथ कहूंगा कि कैसे वो महापुरुष सर्वत्र एक साथ कर्म करता है कैसे वो जागृति प्रदान करता है रथी बनकर आत्मा के साथ कैसे सदैव रहता है यज्ञात्वा जिसे साक्षात जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा वो ज्ञान कैसा है इस पर कहते हैं ज विद्याज गुम पवित्रमिद प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम व्यय विज्ञान से संयुक्त ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है विद्या का अर्थ भाषा ज्ञान अथवा शिक्षा नहीं है विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया सा विद्या या विमुक्त ये विद्या उसे कहते हैं कि जिसके पास आए उसे उठाकर ब्रह्म पथ पर चलाते हुए मोक्ष प्रदान कर दे यदि रास्ते में रिद्धियों सिद्धियों अथवा प्रकृति में कहीं उलझ गया तो सिद्ध है कि अविद्या सफल हो गई वो विद्या नहीं है ये राज विद्या ऐसी है जो निश्चित कल्याण करने वाली है ये सभी गोपनीय का राजा है अविद्या और विद्या के अवगुंठन का अनावरण होने पर योग युक्तता के पश्चात ही इससे मिलन होता है यह अति पवित्र उत्तम और प्रत्यक्ष फल वाला है इधर करो उधर लो ऐसा प्रत्यक्ष फल वाला है ये अंधविश्वास नहीं है कि इस जन्म में साधन करो फल कभी दूसरे जन्मों में मिलेगा यह परम धर्म परमात्मा से संयुक्त है विज्ञान सहित ये ज्ञान करने में सरल और अविनाशी है अश्रद्धा पुरुषा धर्मस्या परंतप तप अप्य निवर्त संसार वर्तमनी परंतप अर्जुन इस धर्म में अर्थात जिसका थोड़ा भी साधन करने पर विनाश नहीं होता श्रद्धा रहित पुरुष मुझे प्राप्त न होकर संसार क्षेत्र में भ्रमण करता ही रहता है अतः श्रद्धा अनिवार्य है क्या आप संसार से परे हैं इस पर कहते हैं मया मयातम सर्व जगद मूर्तिना सर्वभूतानि मत्स्थानी सर्वभूता मुझ व्यक्त स्वरूप से यह सब जगत व्याप्त है अर्थात मैं जिस स्वरूप में स्थित हूं वो सर्वत्र व्याप्त है सभी प्राणी मुझमें स्थान पाए हैं किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप में स्थित हूं महापुरुष जिस अव्यक्त स्वरूप में स्थित हैं, वहीं से अर्थात शरीर छोड़कर उसी अव्यक्त स्तर से ही बात करते हैं इसी क्रम में आगे कहते हैं न चमत्थानी भूतानी पश्चमे योग मरम भूत भृदूत मूत भावना वस्तुतः सब भूत भी मुझमें स्थित नहीं है क्योंकि वे मरण धर्म है प्रकृति के आश्रित हैं किंतु मेरे योग माया के ऐश्वर्य को देख कि जीवधारियों को उत्पन्न और पोषण करने वाला मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है मैं आत्मस्वरूप हूं इसलिए मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूं यही योग का प्रभाव है इसको स्पष्ट करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण दृष्टांत देते हैं यथा यथाकाशस्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महा तथा सर्वाणि भूतानि जैसे आकाश में ही उत्पन्न होने वाला महान वायु आकाश में सदैव स्थित है किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता ठीक वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है ऐसा जान ठीक इसी प्रकार में आकाशवत निर्ल हो वे मुझे मलिन नहीं कर पाते प्रश्न पूरा हुआ यही योग का प्रभाव है अब योगी करता क्या है इस पर कहते हैं सर्वभूता कौंते प्रकृतिम या मामिका कल्पक्ष कल्पादाम अर्जुन कल्प के विलय काल में सब भूत मेरी प्रकृति अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं और कल्प के आदि में मैं उनको बार बार विसृजाम विशेष रूप से सृजन करता हूं थे तो वे पहले से किंतु विकृत थे उन्हीं को रचता हूं सजाता हूं जो अचेत है उन्हें जागृत करता हूं कल्प के लिए प्रेरित करता हूं कल्प का है, परिवर्तन आसुरी से निकलकर, जैसे जैसे पुरुष दैवी संपद में प्रवेश पाता है यहीं से कल्प का आरंभ है और जब ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है वही कल्प का क्षय है अपना कर्म पूरा करके कल्प भी विलय हो जाता है भजन का आरंभ कल्प का आदि है और भजन की पराकाष्ठा जहां लक्ष्य विदित होता है कल्प का अंत है जब ये प्रत्यगात्मा योनियों के कारणभूत राग द्वेशादि से मुक्ति पाकर अपने शाश्वत स्वरूप में स्थिर हो जाए इसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है जो महापुरुष प्रकृति का विलय करके स्वरूप में प्रवेश पा गया उसकी प्रकृति कैसी क्या उसमें प्रकृति शेष ही है नहीं अध्याय तीन के तैतीसवें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कह चुके हैं कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं जैसा उनके ऊपर प्रकृति के गुणों का दबाव है वैसा करते है। और ज्ञान प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानकारी वाला ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के सदृश चेष्टा करता है ये पीछे वालों के कल्याण के लिए करता है पूर्ण ज्ञानी तत्व स्थित महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है वो अपने इसी स्वभाव में बरतता है कल्प के क्षय में लोग महापुरुष की इसी रहनी को प्राप्त होते हैं महापुरुष के इसी कृतित्व पर पुनः प्रकाश डालते हैं प्रकृति स्वामस्भ्य विसृजा पुनः पुनः भूतग्राम कृत्म अवशम प्रकृतिर्वशा अपनी प्रकृति अर्थात महापुरुष के रहनी स्वीकार करके प्रकृतर व अपने अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के गुणों से परवश हुए इन संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बारंबार विसृजान विशेष सृजन विशेष रूप से सजाता हूं इन्हें अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं तब तो आप इस कर्म से बंधे हैं च मानी कर्माणी निबधनजय उदासी नासीन असक्तु कर्म सू अध्याय चार के नवे श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि महापुरुष की कार्य प्रणाली अलौकिक है अध्याय नौ के चौथे श्लोक में बताया मैं अव्यक्त रूप से करता हूं यहां भी वही कहते हैं धनंजय जिन कर्मों को मैं अदृश्य रूप से करता हूं उसमें मेरी आसक्ति नहीं है उदासीन के सदृश स्थित रहने वाले मुझ परमात्म स्वरूप को वे कर्म नहीं बांधते क्योंकि कर्म के परिणाम में जो लक्ष्य मिलता है उसमें मैं स्थित हूं इसलिए उन्हें करने के लिए मैं विवश नहीं हूं यह तो स्वभाव के साथ जुड़ी प्रकृति के कार्यों का प्रश्न था महापुरुष की रहनी थी उनकी रचना थी अब मेरे अध्यास से जो माया रचती है वो क्या है वो भी एक कल्प है मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचरा चर हेतु जगत विपरीवर्तते अर्जुन मेरी अध्यक्षता में अर्थात मेरी उपस्थिति में सर्वत्र व्याप्त मेरे अध्यास से ये माया अर्थात त्रिगुणमयी प्रकृति अष्टा मूल प्रकृति और चेतन दोनों चराचर सहित जगत को रचती है जो क्षुद्र कल्प है और इसी कारण से संसार आवागमन के चक्र में घूमता रहता है प्रकृति का क्षुद्र कल्प जिसमें काल का परिवर्तन है मेरे अध्यास से प्रकृति ही करती है मैं नहीं करता किंतु सातवें श्लोक का कल्प आराधना का संचार एवं पूर्ति पर्यंत मार्गदर्शन वाला कल्प महापुरुष स्वयं करते हैं एक स्थान पर वे स्वयं करता है जहां वे विशेष रूप से सृजन करते हैं यहां है, जो केवल मेरे आभास से ये क्षणिक परिवर्तन करती है जिसमें शरीरों का परिवर्तन काल परिवर्तन युग परिवर्तन इत्यादि आते हैं ऐसा व्याप्त प्रभाव होने पर भी मूड लोग मुझे नहीं जानते यथा अवजानती मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रित पर भाव तो मम भूतमहेश्वर संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मुझे मनुष्य शरीर के आधार वाला और तुच्छ समझते हैं संपूर्ण प्राणियों के ईश्वरों का भी जो महान ईश्वर है उस परम भाव में मैं स्थित हूं किंतु हूं मनुष्य शरीरधारी मूढ़ लोग इसे नहीं जानते वे मुझे मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं उनका दोष भी क्या है जब वे दृष्टिपात करते हैं तो महापुरुष का शरीर ही तो दिखाई पड़ता है कैसे वे समझे कि आप महान ईश्वर भाव में स्थित हैं वे क्यों नहीं देख पाते इस पर कहते हैं मोघाशा मोघ करमाणो मोघ ज्ञान विचेत सीमा मोहिनी श्रिता वे वृथा आशा अर्थात जो कभी पूर्ण ना हो ऐसी आशा वृथा कर्म अर्थात बंधनकारी कर्म वृथा ज्ञान अर्थात जो वस्तुतः अज्ञान है विचेत विशेष रूप से अचेत हुए राक्षसों और असुरों के से मोहित होने वाले स्वभाव को धारण किए होते हैं अर्थात आसुरी स्वभाव वाले होते हैं इसलिए मनुष्य समझते हैं असुर और राक्षस मन का एक स्वभाव है न कि कोई जाति या योनि आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं जान पाते किंतु महात्मा मुझे जानते और भजते हैं महात्मानस तुम पार्थ हो दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजंत मनसोता दिमो हे पार्थ परंतु दैवी प्रकृति अर्थात दैवी संपद के आश्रित हुए महात्मा जन मुझे सब भूतों का आदिकरण अव्यक्त और अक्षर जानकर अनन्य मन से अर्थात मन के अंतराल में किसी अन्य को स्थान न देकर केवल मुझ में श्रद्धा रखकर निरंतर मुझे भजते हैं किस प्रकार भजते हैं इस पर कहते हैं सततम कीर्त तो मां यंत दृढ़ व्रता नमस्त मक्त्या वे निरंतर चिंतन के व्रत में अचल रहते हुए मेरे गुणों का चिंतन करते हैं प्राप्ति के यत्न करते हैं और मुझे बारंबार नमस्कार करते हुए सदैव मुझसे संयुक्त होकर अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं अविरल लगे रहते हैं कौन सी उपासना करते हैं कैसा है ये कीर्ति ज्ञान कोई दूसरी उपासना नहीं वरन वही यज्ञ जिसे विस्तार से बता आए हैं उसी आराधना को यहां संक्षेप में योगेश्वर श्री कृष्ण दुरा रहे हैं ज्ञान यज्ञाप्यजास एक न बहुधा विश्व तो उनमें से कोई तो मुझ सर्वव्याप्त विराट परमात्मा को ज्ञान यज्ञ द्वारा यजन करते हैं अर्थात अपनी लाभ हानि और शक्ति को समझकर इसी नियत कर्म यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं कुछ एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं कि मुझे इसी में एक होना है और दूसरे सब कुछ मुझे अलग रखकर मुझे समर्पण करके निष्काम सेवा भाव से मुझे उपासते हैं तथा बहुत प्रकार से उपासते हैं क्योंकि एक ही यज्ञ के ये सभी ऊंचे नीचे स्तर हैं यज्ञ का आरंभ सेवा से ही होता है किंतु उसका अनुष्ठान होता कैसे योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ मैं करता हूं यदि महापुरुष रथी न हो तो यज्ञ पार नहीं लगेगा उन्हीं के निर्देशन में साधक समझ पाता है कि अब वो किस स्तर पर है कहां तक पहुंच सका है वस्तुतः यज्ञकर्ता कौन है इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं अहम क्रतुरहम स्वधाः मंत्रोहमहे वज्यम अहम् अग्निहम हूतम कर्ता मैं हूँ वस्तुतः कर्ता के पीछे प्रेरक के रूप में सदैव संचालित करने वाला इष्ट ही है कर्ता द्वारा जो पार लगता है मेरी देन है यज्ञ मैं हूं यज्ञ आराधना की विधि विशेष है पूर्ति काल में यज्ञ जिसका सृजन करता है उस अमृत का पान करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है स्वधा मैं हूं अर्थात अतीत के अनंत संस्कारों का विलय करना उन्हें तृप्त कर देना मेरी देन है रोग को मिटाने वाली औषधि मैं हूं मुझे पाकर लोग इस रोग से निवृत्त हो जाते हैं मंत्र मैं हूं मन को श्वास के अंतराल में निरोध करना मेरी देन है इस निरोध क्रिया में तीव्रता लाने वाली वस्तु आज्य अर्थात हवि भी मैं हूं अग्नि मैं हूं मेरे ही प्रकाश में मन की सभी प्रवृत्तियां विलय होती हैं तथा हवन अर्थात समर्पण भी मैं ही हूं यहां योगेश्वर श्री कृष्ण बार बार मैं हूं कह रहे हैं इसका आशय मात्र इतना है कि मैं ही प्रेरक के रूप में आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा हो जाता हूं तथा निरंतर निर्णय देते हुए योग क्रिया को पूर्ण कराता हूं इसी का नाम विज्ञान है महाराज जी कहा करते थे कि जब तक इष्ट देव रथी होकर श्वास प्रश्वास पर रोकथाम न करने लगे तब तक भजन आरंभ ही नहीं होता। कोई लाख आंख मूंदे, भजन करे शरीर को तपा डाले लेकिन जब तक जिस परमात्मा की हमें चाह है वो जिस सतह पर हम खड़े हैं उस स्तर पर उतरकर आत्मा से अभिन्न होकर जागृत नहीं हो जाता तब तक सही मात्रा में भजन का स्वरूप समझ में नहीं आता इसीलिए महाराज जी कहते थे मेरे स्वरूप को पकड़ो मैं सब दूंगा श्री कृष्ण कहते हैं सब मुझसे होता है पिता जगतों माता धाता पिता वेद्यम पवित्र हो कार्सा मजुरेवच अर्जुन मैं ही संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला पिता अर्थात पालन करने वाला माता अर्थात उत्पन्न करने वाला पितामह अर्थात मूल उद्गम हूं जिसमें सभी प्रवेश पाते हैं और जानने योग्य पवित्र ओंकार अर्थात जो अहम आकार हा, हा। वो परमात्मा मेरे स्वरूप में है सोहम तत्व मसी इत्यादि एक दूसरे के पर्याय है ऐसा जानने योग्य स्वरूप मैं ही हूं रिक अर्थात संपूर्ण प्रार्थना साम अर्थात समत्व दिलाने वाली प्रक्रिया यजुह अर्थात यजन की विधि विशेष भी मैं ही हूं योग अनुष्ठान के उक्त तीनों आवश्यक अंग मुझसे होते हैं गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास चरणम सुव प्रलय स्थान निधान बीजम व्यय हे अर्जुन गति अर्थात प्राप्त होने योग्य परम गति भरता भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी साक्षी अर्थात दृष्टार रूप में स्थित सबको जानने वाला सबका वास स्थान शरण लेने योग्य आकारण प्रेमी मित्र उत्पत्ति और प्रलय अर्थात शुभाशुभ संस्कारों का विलय तथा अविनाशी कारण मैं ही हूं अर्थात अंत में जिन में प्रवेश मिलता है वे सारी विभूतियां मैं ही हूं निगृणामुत्समी चमृत मृत्युश्च सद सचुन मैं सूर्य रूप से तपता हूँ वर्षा को आकर्षित करता हूँ मृत्यु से परे अमृतत्व तथा मृत्यु सत और असत सब कुछ मैं ही हूँ अर्थात जो परम प्रकाश प्रदान करता है वो सूर्य मैं ही हूं कभी कभी भजने वाले मुझे असत भी मान बैठते हैं वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं इस प्रकार कहते हैं त्रैविद्याम सोम पा पूज्ञरिष्वा स्वगति प्रार्थयते पुण्य मासाद्य सुर्र लोकम अश्नि दिव्यादेव भोग आराधना विद्या के तीनों अंग ऋख साम और यजु, अर्थात प्रार्थना समत्व की प्रक्रिया और यजन का आचरण करने वाले सोम अर्थात चंद्रमा के क्षीण प्रकाश को पाने वाले पाप से मुक्त होकर पवित्र हुए पुरुष उसी यज्ञ की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मुझे इष्ट रूप में पूजकर स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं यही असत की कामना है जिससे वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म होता है जैसा पिछले श्लोक में योगेश्वर ने बताया वे पूजते मुझे ही हैं उसी निर्धारित विधि से पूजते हैं किंतु बदले में स्वर्ग की याचना करते हैं वे पुरुष अपने पुण्य के फल फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोग भोगते हैं अर्थात ये भोग भी मैं ही देता हूं तेतम भुक्त स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामालवन्ते वे उस विशाल स्वर्ग को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं इस प्रकार त्रयी धर्मम प्रार्थना समत्व एवं यजन की तीनों विधियों से एक ही यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मेरे शरण हुए भी कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं अतः किसी प्रकार की कामना नहीं करनी चाहिए जो कामना नहीं करते उन्हें क्या मिलता है अनन्या चिंत ये जना नित्याभियुक्ताना योगक्षेमं योगक्षेम अनन्य भाव से मुझमें स्थित भक्तजन मुझ, मुझ परमात्म स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं पर्युपास लेमात्र भी त्रुटि न रख कर मुझे उपासते हैं उन नित्य एक ही भाव भाव से संयुक्त हुए पुरुषों का योग योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं अर्थात उनके योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मैं अपने हाथ में लेता हूं इतना होने पर भी लोग अन्य देवताओं को भजते हैं ये वता भक्ता यजंते श्रद्धयान्विता ते पिमा मे वौते यजंत्य विधि पूर्वक कौंते श्रद्धा से युक्त हुए जो भक्त दूसरे दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं किंतु उनका वो पूजना अविधि पूर्वक है मेरी प्राप्ति की विधि से रहित है यहां योगेश्वर श्री कृष्ण ने दूसरी बार देवताओं के प्रकरण को लिया है सर्वप्रथम अध्याय सात के बीसवें से तेईसवें श्लोक तक उन्होंने कहा अर्जुन कामनाओं द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है ऐसे मूल बुद्धि पुरुष अन्य देवताओं की पूजा करते हैं और जहां पूजा करते हैं वहां देवता नाम की सक्षम सत्ता तो है नहीं परंतु पीपल पत्थर भूत भवानी अथवा अन्यत्र जहां उनकी श्रद्धा झुक जाती है वहां कोई देवता नहीं है मैं ही सर्वत्र हूं उस स्थान पर मैं ही खड़ा होकर उनकी देव श्रद्धा को उन स्थानों पर स्थिर करता हूं मैं ही फल का विधान करता हूं फल देता हूं फल निश्चित मिलता है किंतु उनका फल नाशवान है आज है तो कल भोगने में आ जाएगा नष्ट हो जाएगा जबकि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता अतः वे मूढ़ बुद्धि जिनके ज्ञान का अपहरण हो गया है वही अन्य देवता की पूजा करते हैं प्रस्तुत अध्याय नौ के तेईस से पच्चीसवें श्लोक तक योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः दोहराते हैं अर्जुन जो श्रद्धा से अन्य अन्य देवताओं को पूजते हैं वे मुझे ही पूजते हैं किंतु अविधि पूर्वक है अब प्रश्न उठता है कि जब वे भी प्रकारांतर से आपको ही पूजते हैं और फल भी मिलता ही है तो दोष क्या है अहम ही सर्व ज्ञा भोक्ता प्रभुरव न तो मिजानी तत्व संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं यज्ञ के परिणाम में जो मिलता है वो मैं हूं और स्वामी भी मैं ही हूं परंतु वे मुझे तत्व से भली प्रकार नहीं जानते इसलिए च्यवंती गिरते हैं अर्थात वे कभी अन्य देवताओं में गिरते हैं और तत्व से जब तक नहीं जानते तब तक कामनाओं से भी गिरते हैं उनकी गति क्या है यान्ति है्रता देवान पित्री न्याति पितृव्रता भूता भूते जाति मध्या अर्जुन देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं देवता है तो परिवर्तित सत्ता वे अपने सदकर्मानुसार जीवन व्यतीत करते हैं पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं अर्थात अतीत में उलझे रहते हैं भूतों को पूजने वाले भूत होते हैं शरीर धारण करते हैं और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है वे मेरे साक्षात स्वरूप होते हैं उनका पतन नहीं होता इतना ही नहीं मेरी पूजा का विधान भी सरल है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षती तदहम भक्त्युपरितम अश्नामी प्रयतात्मना भक्ति का आरंभ यहीं से है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई मुझे भक्ति पूर्वक अर्पित करता है मन से प्रयत्न करने वाले उस भक्त का वो सब मैं खाता हूं अर्थात स्वीकार करता हूं इसलिए योषि यदश्सी यजुहोषि ददासी तपस्ते तत्कुरुष्व मदर्पण अर्जुन तो जो कर्म अर्थात यथार्थ कर्म करता है जो खाता है जो हवन करता है समर्पण करता है दान देता है मन सहित इंद्रियों को जो मेरे अनुरूप तपाता है वो सब मुझे अर्पण कर अर्थात मेरे प्रति समर्पित होकर ये सब कर समर्पण करने से योग के क्षेत्र की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा शुभा शुभ फल मोक्षसे कर्म बंधन संन्यास योगयुक्तात्मा विमुक्तो मैश्यसी इस प्रकार सर्वस्व के न्यास सन्यास योग से युक्त हुआ तू शुभाशु फलदाता कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगा उपरयुक्त तीन श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्रमबद्ध साधन और उसके परिणाम का चित्रण किया है पहले पत्र पुष्प फल जल का पूर्ण श्रद्धा से अर्पण दूसरे समर्पित होकर कर्म का आचरण और तीसरे पूर्ण समर्पण के साथ सर्वस्व का त्याग इनके द्वारा कर्म बंधन से विमुक्त अर्थात विशेष रूप से मुक्त हो जाएगा मुक्ति से मिलेगा क्या बताया मुझे प्राप्त होगा यहां मुक्ति और प्राप्ति एक दूसरे के पूरक है आपकी प्राप्ति ही मुक्ति है तो उससे लाभ इस पर कहते हैं समोहम सर्वूतेषु न मे दिन न प्रिय ये भजनती तो मक्तिया महिते तुचाप्य सृष्टि में न मेरा कोई प्रिय है और न अप्रिय है किंतु जो अनन्य भक्त है वो मुझ में है और मैं उसमें हूं यही मेरा एकमात्र रिश्ता है उसमें परिपूर्ण हो जाता हूं मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता तब तो बहुत भाग्यशाली लोग ही भजन करते होंगे भजन करने का अधिकार किसे है इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं भजते साधुरेव सम्यवसित तो ही सह यदि अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से अर्थात अन्य धन न मेरे सिवाय किसी अन्य वस्तु या देवता को न भजकर केवल मुझे ही निरंतर भजता है वो साधु ही मानने योग्य है अभी वो साधु हुआ नहीं है किंतु उसके हो जाने में संदेह भी नहीं है क्योंकि वो यथार्थ निश्चय से लग गया है अतः भजन आप भी कर सकते हैं बशर्ते कि आप मनुष्य हों, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला है गीता पापियों का उद्धार करती है और वो पथिक प्रम भवती धर्मात्मा शांति गौंते जानी न मे भक्त प्रणश्यति इस भजन के प्रभाव से वो दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तथा सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता यदि एक जन्म में पार नहीं लगा तो अगले जन्मों में भी वही साधन करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है अतः सदाचारी दुराचारी सभी को भजन करने का अधिकार है इतना ही नहीं अपितु माम श्रि ये स्यु पापयो स्त्रियो वैश्या शूद्रा ते परा गति पार्थ स्त्री वैश्य शूद्रादि तथा जो कोई पाप योनि वाले भी हों सभी मेरे आश्रित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं अतः गीता मनुष्य मात्र के लिए है, चाहे वो कुछ भी करता हो कहीं भी पैदा हुआ हो सबके लिए ये एक समान कल्याण का उपदेश करती है गीता सार्वभौम है पाप योनि। अध्याय 16 के सातवें से इक्कीसवें श्लोक तक आसुरी वृत्ति के लक्षणों के अंतर्गत भगवान ने बताया कि जो शास्त्र विधि का त्याग कर नाम मात्र के यज्ञों द्वारा दम्भ से यजन करते हैं वे नरों में अधम है यज्ञ है नहीं किंतु नाम दे रखा है और दम्भ से यजन करता है वो क्रूर कर्मी और पापाचारी अर्थात पाप योनि है वैश्य शूद्र भगवत पथ की सीढ़ियाँ हैं स्त्रियों के प्रति कभी सम्मान कभी हीनता की भावना रही है किंतु योग प्रक्रिया में स्त्री और पुरुष दोनों का समान ही प्रवेश है कि पुनर्ब्राह्मण पुन्या भक्ता राजर्षयस्तथा अन्यम सुखम लोकम इमं फिर तो ब्राह्मण तथा राजर्षि क्षत्रिय श्रेणी के भक्तों के लिए कहना ही क्या है ब्राह्मण एक अवस्था विशेष है जिसमें ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं विद्यमान है शांति आर्जव अनुभवी उपलब्धि ध्यान और इष्ट के निर्देशन पर जिसमें चलने की क्षमता है यही ब्राह्मण की अवस्था है राजर्षि क्षत्रिय में रिद्धियों सिद्धियों का संचार शौर्य स्वामी भाव पीछे न हटने का स्वभाव रहता है इस योग स्तर पर पहुंचे हुए योगी तो पार होते ही हैं उनके लिए क्या कहना है अतः अर्जुन तू तो सुख रहित क्षण इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर इस नश्वर शरीर के ममत्व पोषण में समय नष्ट न कर अतः वे भजन की धारणा पर प्रोत्साहन देते हैं। मन मना भव मद मन भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी उक्त त्मान मतपराय अर्जुन मेरे में ही मन वाला हो सिवाय मेरे दूसरे भाव मन में ना आने पाए मेरा अनन्य भक्त हो अनवरत चिंतन में लग श्रद्धा सहित मेरा ही निरंतर पूजन कर और मेरे को ही नमस्कार कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ आत्मा को मुझ में एक ही भाव से स्थित कर तुम मुझे ही प्राप्त होगा अर्थात मेरे साथ एकता प्राप्त करेगा निष्कर्ष इस अध्याय के आरंभ में श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुझ दोष रहित भक्त के लिए मैं इस ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा जिसे जानकर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा इसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा यह ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है विद्या वह है जो परब्रह्म में प्रवेश दिलाए यह ज्ञान उसका भी राजा है अर्थात निश्चित कल्याण करने वाला है यह संपूर्ण गोपनीयों का भी राजा है गोपनीय वस्तु को भी प्रत्यक्ष कराने वाला है यह प्रत्यक्ष फल वाला साधन करने में सुगम और अविनाशी है इसका थोड़ा भी साधन आपसे पार लग जाए तो इसका कभी नाश नहीं होता वरन इसके प्रभाव से वह परम श्रेय तक पहुंच जाता है किंतु इसमें एक शर्त है श्रद्धा विहीन पुरुष परम गति को प्राप्त न होकर संसार चक्र में भटकता है योगेश्वर श्रीकृष्ण ने योग के ऐश्वर्य पर भी प्रकाश डाला दुख के संयोग का व्योग ही योग है अर्थात जो संसार के संयोग वियोग से सर्वथा रहित है उसका नाम योग है परम तत्व परमात्मा के मिलन का नाम योग है परमात्मा की प्राप्ति ही योग की पराकाष्ठा है जो इसमें प्रवेश पा गया उस योगी के प्रभाव को देख के संपूर्ण भूतों का स्वामी और जीवधारियों का पोषण करने वाला होने पर भी मेरा आत्मा उन भूतों में स्थित नहीं है मैं आत्मस्वरूप में स्थित हूं वही हूं जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला वायु आकाश में ही स्थित है किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता उसी प्रकार संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें लिप्त नहीं हूं अर्जुन कल्प के आदि में मैं भूतों को विशेष प्रकार से रचता हूं सजाता हूं और कल्प के पूर्ति काल में संपूर्ण भूत मेरी प्रकृति को अर्थात योगा महापुरुष की रहनी को उनके अव्यक्त भाव को प्राप्त होते हैं यद्यपि महापुरुष प्रकृति से परे हैं किंतु प्राप्ति के पश्चात स्वभाव अर्थात स्वयं में स्थित रहते हुए लोक संग्रह के लिए जो कार्य करता है वह उसकी एक रहनी है इसी हनी के कार्यकलाप को उस महापुरुष की प्रकृति कहकर संबोधित किया गया है एक रचयिता तो मैं हूं जो भूतों को कल्प के लिए प्रेरित करता हूं और दूसरी रचयिता त्रिगुणमयी प्रकृति है जो मेरे अध्यास से चराचर सहित भूतों को रचती है यह भी एक कल्प है जिसमें शरीर परिवर्तन स्वभाव परिवर्तन और काल परिवर्तन निहित है इस प्रकार कल्प दो प्रकार के हैं एक तो वस्तु का शरीर और काल का परिवर्तन कल्प है यह परिवर्तन प्रकृति ही मेरे आभास से करती है किंतु इससे महान कल्प जो आत्मा को निर्मल स्वरूप प्रदान करता है उसका श्रृंगार महापुरुष करते हैं वे अचेत भूतों को सचेत करते हैं भजन का आदि ही इस कल्प का आरंभ है और भजन की पराकाष्ठा कल्प का अंत है जब यह कल्प भावरोग से पूर्ण निरोग बनाकर शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश अर्थात स्थिति दिला देता है उस प्रवेश काल में योगी मेरी रहनी और मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी उसकी प्रकृति है योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते मुझ ईश्वरों के ईश्वर को भी तुच्छ समझते हैं साधारण मनुष्य मानते हैं प्रत्येक महापुरुष के साथ यह विडंबना रही है कि तत्कालीन समाज ने उनकी उपेक्षा की उनका डटकर विरोध हुआ श्री कृष्ण भी इसके अपवाद नहीं थे वे कहते हैं मैं परम भाव में स्थित हूं किंतु शरीर मेरा भी मनुष्य का ही है अतः मूढ़ पुरुष मुझे तुच्छ कहकर मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं ऐसे लोग व्यर्थ आशा वाले व्यर्थ कर्म वाले व्यर्थ ज्ञान वाले हैं कि कुछ भी करें और कह दें कि हम तो कामना नहीं करते हो गए निष्काम कर्मयोगी वे आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं परख पाते किंतु दैवी संपद को प्राप्त जन अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं मेरे गुणों का निरंतर चिंतन करते हैं अनन्या उपासना अर्थात यज्ञार्थ कर्म के दो ही मार्ग हैं पहला है ज्ञान मार्ग अर्थात अपने भरोसे अपनी शक्ति को समझकर उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होना और दूसरी विधि स्वामी सेवक भावना की है जिसमें सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर वही कर्म किया जाता है इन्हीं दो दृष्टियों से लोग मुझे उपासते हैं किंतु उनके द्वारा जो पार लगता है वह यज्ञ वह हवन वह कर्ता श्रद्धा और औषधि जिससे भावरोग की चिकित्सा होती है मैं ही हूं अंत में जो गति प्राप्त होती है वह गति भी मैं ही हूं इसी यज्ञ को लोग त्रय विद्या, प्रार्थना यजन और समत्व दिलाने वाली विधियों से संपादित करते हैं किंतु बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं तो मैं स्वर्ग भी देता हूं उसके स्वभाव से वे इंद्रपद प्राप्त कर लेते हैं दीर्घ काल तक उसे भोगते हैं किंतु पुण्य क्षीण होने पर वे पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं उनकी क्रिया सही थी किंतु भोगों की कामना रहने पर पुनर्जन्म पाते अतः भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए जो अनन्य भाव से अर्थात मेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं ऐसे भाव से जो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं लेश मात्र भी त्रुटि न रह जाए ऐसे जो भजते हैं उनके योग की सुरक्षा का भार मैं अपने हाथ में ले लेता हूं इतना होने पर भी कुछ लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मेरी ही पूजा करते हैं किंतु वह मेरी प्राप्ति की विधि नहीं है वे संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता के रूप में मुझे नहीं जानते अर्थात उनकी पूजा के परिणाम में मैं नहीं मिलता इसीलिए उनका पतन हो जाता है वे देवता भूत अथवा पितरों के कल्पित रूप में निवास करते हैं जबकि मेरा भक्त साक्षात मुझमें निवास करता है मेरा ही स्वरूप हो जाता है योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस यज्ञार्थ कर्म को अत्यंत सुगम बताया कि कोई फल फूल या जो भी श्रद्धा से देता है उसे मैं स्वीकार करता हूं अतः अर्जुन तू जो कुछ आराधना करता है मुझे समर्पित कर जब सर्वस्व का न्यास हो जाएगा तब योग से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और वह मुक्ति मेरा ही स्वरूप है दुनिया में सब प्राणी मेरे ही हैं। किसी भी प्राणी से न मुझे प्रेम है न द्वेष। मैं तटस्थ हूं किंतु जो मेरा अन्य भक्त है मैं उसमें हूं वो मुझमें है अत्यंत दुराचारी जगन्यतम पापी ही कोई क्यों ना हो फिर भी अनन्य श्रद्धा भक्ति से मुझे भजता है तो वह साधु मानने योग्य है उसका निश्चय स्थिर है तो वह शीघ्र ही परम से संयुक्त हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है यहां श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि धार्मिक कौन है सृष्टि में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अनन्य भाव से एक परमात्मा को भजता है उसका चिंतन करता है तो वह शीघ्र ही धार्मिक हो जाता है अतः धार्मिक वह है जो एक परमात्मा का सुमेरन करता है अंत में आश्वासन देते हैं अर्जुन मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता कोई शूद्र हो नीच हो आदिवासी हो या अनादिवासी या कुछ भी नामधारी हो पुरुष अथवा स्त्री हो अथवा पाप योनि तरियक योनी वाला भी जो हो मेरी शरण होकर परम श्रेय को प्राप्त होता है इसलिए अर्जुन सुख रहित क्षण किंतु दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मेरा भजन कर फिर तो जो ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताओं से युक्त है उस ब्राह्मण तथा जो राजर्षित्व के स्तर से भजने वाला है ऐसे योगी के लिए कहना ही क्या है वह तो पार ही है अतः अर्जुन निरंतर मुझमें मन वाला हो निरंतर नमस्कार कर इस प्रकार मेरी शरण में हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा जहां से पीछे लौट कर नहीं आना पड़ता प्रस्तुत अध्याय में उस विद्या पर प्रकाश डाला गया जिसे श्री कृष्ण स्वयं जागृत करते हैं यह राजद्या है जो एक बार जागृत होने पर निश्चित कल्याण करती है अत हो तत्ति श्रीमदगवीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योगशास्त्रे श्री अर्जुन संवादे राज विद्या जागृति नाम नवमो अध्याय इस प्रकार स्वामी अड़गणानंदकृत श्रीमद भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का नवा अध्याय पूर्ण होता है हरि ओम तत्सत